प्रश्नोत्तर माला कर्म सिद्धांत और गति विचार जिज्ञासा मैं पेशे से एक व्याख्याता हूँ अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भजन ध्यान कैसे करूँ समाधान जैसे सब कुछ करते हैं वैसे ही भजन ध्यान भी कर सकते हैं पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि अन्य कार्य करते समय चित्त जितना एकाग्र होता है उतना भजन में होता है या नहीं इसके पश्चात चौबीस घंटे के काल में एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी कि इतने बजे उठना है इतने बजे से इतने बजे तक नित्य कर्म करना है ध्यान भजन करना है फिर विद्यालय जाना है इस प्रकार की दिनचर्या दिन भर के लिए नियत होनी चाहिए अर्थात इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए व्यक्ति यह गलती करता है कि बाकी कार्य के लिए तो समय निकाल लेता है पर भजन ध्यान के लिए समय निकालना उसको कठिन लगता है इसका मतलब यह है कि भजन ध्यान का जीवन में महत्व नहीं है क्योंकि जीवन में जिस कार्य का महत्व होता है उसके लिए व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से समय निकाल ही लेता है पर यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति इन सच्चाई को जानकर इसे स्वीकार करे कि जिस शरीर को माध्यम बनाकर हम कह रहे हैं यह हमारा परिवार है यह संबंधी है इस शरीर को बनाया किसने इसमें सांसों को कौन चला रहा है जब यह समझ में आ जाएगा तब विचार करेगा कि कोई एक शक्ति है जो ऐसा कर रही है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है तब समझ में आएगा कि उसी से हमारा सच्चा और स्थायी संबंध हो सकता है परिवार का संबंध तो कभी भी छूट सकता है क्योंकि शरीर तो चिता पर पड़ा है इसलिए परिवार के साथ संबंध गौड़ है जब यह बात मन में अच्छी प्रकार बैठ जाए तब आगे विचार करें कि उसने यह शरीर बनाकर हमको यह कर्तव्य दिया है तब आप प्रत्येक कार्य को उसकी सेवा समझकर करेंगे तो स्वकर्मणात्मभ्यर्च अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए उसकी आराधना कर लेंगे तब तो अंतकरण शुद्ध होने में समय नहीं लगेगा इस प्रकार प्रातः उठने से सोने तक जो भी कर्म हुआ सोते समय भगवान के सामने अपना हिसाब रख दे कि आज कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई भगवान के सामने आंसू बहाए और प्रार्थना करे कि हे भगवान हमें भजन के लिए बल दो यदि इस प्रकार कोई प्रयास करे तो वह चाहे व्याख्याता हो या अन्य कोई निश्चित ही भगवत तत्व का लाभ प्राप्त कर लेगा जिज्ञासा कोई व्यक्ति किसी आश्रम में रहकर सुबह से शाम तक सेवा कर रहा है जिससे वह आश्रम की दैनिक क्रियाओं में सम्मिलित नहीं हो पाता है और जब ध्यान इत्यादि के लिए भी समय नहीं देता है तो उसका क्या होगा समाधान आश्रम में सेवा कर रहा है यह बात ठीक है पर क्या वह आश्रम में केवल सेवा करने के उद्देश्य से ही आया है उसका आश्रम में आने का उद्देश्य भजन करना सत्संग सुनना सेवा करना इत्यादि होना चाहिए यदि वह मात्र सेवा ही करेगा तो अन्य उद्देश्यों से वंचित रह जाएगा इसलिए उसे सेवा उतनी करनी चाहिए कि वह ध्यान भजन में सहायक हो वह आश्रम में सेवा करते हुए चिंतन क्या कर रहा है उस पर भी बहुत निर्भर करता है क्या वह अपनी सभी क्रियाओं को भगवान से जोड़कर देखता है यदि वह ऐसा करेगा तो उसके द्वारा वृक्ष में दिया गया पानी भी महादेव तक पहुँच जाता है और वह उसकी चित्त शुद्धि में हेतु बन जाता है यदि वह ऐसा नहीं करता है तो सेवा का उद्देश्य प्रारंभ में भले ही ठीक हो पर आगे चलकर बदल जाता है आपने कहा वह आश्रम की दैनिक क्रियाओं में सम्मिलित नहीं हो पाता है यहाँ पर प्रश्न है कि क्यों नहीं होता उस समय वह क्या करता है यदि आश्रम के किसी काम से वह बाहर गया है तब तो उसे कोई दोष नहीं लगेगा पर आश्रम में ही रहकर या तो कहीं बैठा है या फिर कुछ अन्य कार्यों में लगा है तो उसे सब छोड़कर आरती में आना चाहिए क्योंकि वहां से उसको बहुत ऊर्जा मिलेगी यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके द्वारा मंदिर के देवता का अपमान होगा जो उसके लक्ष्य में प्रतिबंधक बन सकता है उसे सुबह शाम कुछ समय निकाल कर, जब ध्यान भी करना चाहिए इससे उसके मन की एकाग्रता बढ़ेगी और मन का परीक्षण होगा कि क्या स्थिति है आजकल आश्रमों में यह समस्या आम बात है कि साधक घर से तो ठीक उद्देश्य को लेकर ही आता है पर बाद में अपने उद्देश्य से भटक जाता है